गया परिवार के द्वारा समायोजित गीता चिंतन माला के अंतर्गत अब विशेष कार्यक्रम है श्रीमद भगवत गीता ज्ञान यज्ञ प्रातः काल अध्याय के अर्जुन का प्रश्न था म, मन चंचल है जो चंचल होने के कारण स्थिति नहीं होती ही मन की उसका निग्रह करना बड़ा कठिन है वायु रिव वा सुर्म वायु को जैसे रोकना संभव नहीं है इसको मनों को रोकना बड़ा तो भगवान कहते ठीक है कहते श्री भगवान वाचव श्री भगवान असंशय महाबाहो असंशय महाबा मनो दुर्ग्रह चल मनो दुर्ग्रह चल अभ्यास नौंतेय अभ्यास नौंतेय वैराग्ये गृह्य वैराग्येण चृह्यते वैरा भगवाच संशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यास नुका वैराग्येण चिह्यते भगवान ने कहा हे महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम असंशयम इसमें कोई संशय नहीं है दुर मन दुर्निग्रह निग्रह करना मन को रुकना दूर्निग्रह दुख न निग्रह यश दुख से निग्रह का अर्थ बहुत दुख होगा का नहीं है मन विषय और जाता है तो अच्छा लगता है रुकना से थोड़ा पहले पहले लगता है दुख है प्रयास करना पड़ता है ये दुर्निग्रह का अर्थ बहुत प्रयास करने से ही रुक सकते हैं दूरग्रह का अर्थ निग्रह नहीं होगा ये बात नहीं दुखे न निग्रह ऐसे थोड़े प्रमाद हो, के साथ ऊपर ऊपर से थोड़ी चिंतन कर दिया मन को कैसे रुकना मन को रुकने के लिए अधिक प्रयास करना पड़ेगा क्योंकि उसका स्वभाव चलम चल ही चंचल बहुत भागने वाला किंतु उसका उपाय है धुनिग्रह होने पर भी अभ्यास न तो कौन थे से न चृह थे अभ्यास और वैराग्य च अभ्यासे न वैराग्य न च है कौनते कह करके आप कुंती पुत्र आप समर्थ हो शुद्ध जन्म है आप समर्थ हो इसका निग्रह कर सकते हो यह मनुष्य कोई भी कर सकता है पतंजलि महर्षि ने सूत्र बनाया अभ्यास वैराग्याभ्यांग तन निरोध वही है अभ्यास न तो कौनते हो अभ्यास है बार बार प्रत्येक आवृत्ति करने के लिए किसी वस्तु को देखने के बाद थोड़े समय फिर दूसरे कुछ देखते हैं दूसरे कुछ सोचते इधर उधर मन भाग जाता है तो इधर उधर मन चला गया हटला कर फिर वहीं लगाना फिर मन चल तो फिर वहीं लगाना यह बार बार करना ही अभ्यास है फिर मन भाग जाएगा तो क्या करना फिर, फिर बाहर ला करके लक्ष्य में लगाना थोड़ी देर फिर मन भाग जाए तो फिर, फिर लाकर लगाना ऐसे कब तो करना है जब तो मन भागता है तब तो लाना पड़ेगा मन स्थिर हो गया तो कुछ करना जरूरत नहीं आत्मसंता मन कृतवा न किंचित भी चिंतित मन भाग जाते तो क्या करना क्या करेंगे मन बाहर बार भाग जाते तो क्या करना है हटाकर ही लगाना और कोई दूसरे उपाय नहीं मन भाग जाता है तो बाहर से लगा और बाकी जहाँ मन जाता है क्यों जाता है किस निमित्त से क्या कारण है वासना है जिस विषय में जाता है विषय का चिंतन करें विषय वास्तव है अवास्तव है मिथ्या विषय में भागता है एक अद्वितीय ब्रह्म सत्य ब्रह्म सत्य में जगन मिथ्या किंतु श्रुति कहती नेहर किंचन ब्रह्म में कुछ है ही नहीं अद्वितीय ब्रह्म है सारे ब्रह्मांड दिखता है नहीं है सपना प्रपंच में इस आपको जगत ब्रह्मांड दिखता है किंतु कुछ है ही नहीं एक समय में सपना दिखते समय अभी देखा समुद्र तुरंत चलते समय स्नान करके निकला तो दिखा हिमालय पर्वत में हो रहा है उसमें थोड़े समय देखा तो गाड़ी में बैठ चल रहा है कभी पेड़ में चढ़ गया क्या क्या सपना जैसे जैसे दिखता है ऐसे सब मानना होता है सत्य कुछ नहीं होने पर भी प्रपंच दिखता है इसी प्रकार दिखने पर भी श्रुति जो नहीं है उसका नाम मिथ्या न होने पर दिखता है तो मिथ्या जैसे सपना प्रपंच राज्य में सर्प नहीं होने पर भी दिखता है तो वो सर्प मिथ्या है तो ये मिथ्या तो बुद्धि करके श्रुति प्रमाण से सत्य लगता है स्वप्न भी सत्य लगता है अभी हम समत सपना भी सब मिथ्या पदार्थ कुछ यही नहीं आज रात में स्वप्न देखते समय स्वपन का जो दिखेगा उस समय आपको लगता है मैं स्वप्न देख रहा हूं क्या लगता है हम जगे उठ कर स्नान करे उस तो समय थोड़ी थोड़ी मिथ्या लगता है सत्य लगता है पूरा सत्य लगता है जैसे सपना सत्य हम सम, मिथ्या समते है रोज रोज फिर सपना देखते समय उस सत्य लगता है तो इसमें आश्चर्य नहीं जागृत प्रपंच सत्य लगने पर भी ऐसे मिथ्या संभव है जैसे स्वप्न प्रपंच समझने के बाद भी मिथ्या प्रपंच हम सत्य समझते स्वप्न में ठीक इसी व्यार यहां भी मिथ्या तो बुद्धि करके लक्ष्य अपना क्या है क्या प्राप्त करना मनुष्य जीवन में ना क्या करना विषय से वैराग्य दोष दृष्टिकोण से वैराग्य होता है सर्वत्र विषय में दोष है दोष दिखे ना पर वैराग्य दोष नहीं देखे तो गुना देखे तो आसक्ति बढ़ती है दोष है सारे विषय अनित्य है समाप्त होने वाले नष्ट होने वाले और धन सम्पत्ति करने पर धन संपत्ति नष्ट होता तो धन सम्पत्ति मकान बना दिया स्वयं छोड़कर चला गया लेकर नहीं गया और विषय में दूसरा दोष अनित्व के बाद दूसरा दोष है साथ ही सहय जितने विषय प्राप्त तो हो साथी का विषय किसके पास ही किस मिल गया तो हमारी इच्छा फिर बढ़ जाती है वो मिल गया तो और इच्छा होती है और दुखा मिश्रित अब प्रयत्न कंसे सब मिल जाएगा ये भी नहीं है अपने प्रारंभ में तो मिलेगा तो नहीं नहीं मिलेगा इसी प्रकार विचार करते अच्छा सब मिल भी जाए तो क्या हो जाएगा जीवन सार्थक हो जाएगा ऐसे कितने जन्म में कितने सब इकट्ठी करके छोड़कर आया अभी तो नहीं है पहले सब इकट्ठी किया अभी सौ इकट्ठी करो छोड़कर जाने के बाद तो कहा जाता है ऐसे दोसर दृष्टि करके वैराग्य भावना करने पर ही मन रुकता है अभ्यास हुई चाहे वैराग्य चाहे दोनों। अभ्यास करे और वैराग्य नहीं तो मन स्थिर नहीं होगा और वैराग्य केवल के है और मन को लगाने के लिए अभ्यास नहीं करेंगे तो नहीं होगा पतंजलि महर्षि ने भी ऐसे कहा भगवान क्या वाक्य है यही है उपाय और कोई उपाय नहीं सीधा कोई सीधे में हाथ रख शक्ति संचार कर देगा शक्ति पात कर देगा कुछ हाथ में रखकर आशीर्वाद सीधा समाधि लगा दे जो साधक है समाधि लग, लगाता है कभी के गुरु कृपा से कभी लग गया तो हाथ लगा हाथ लगाने से लग जाएगा ऐसा हो हाँ तो भगवान अर्जुन को भगवान अर्जुन के इतने उपदेश नहीं करके सीधा बैठ कर, कर हाथ लगा देते ऐसा नहीं हुआ तो ये करना पड़ता है ये मार्ग है सबके लिए बहुत लोग पूछते मन टिकता नहीं इधर उधर जाता है क्या करेंगे और क्या उपाय करना है उपाय अभ्यास है न, न, अभ्यासे न, न अभ्यासे तो कौन थे वैराग्य बोलो भगवान वाच असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चल अभ्यास न तो कौनते वैराग्य चे अभ्यास वैराग्य के द्वारा जिसका अंत करना शांत नहीं हुआ संयतन स्वयं नहीं हुआ उसके लिए क्या होगा आगे बताते हैं असंसयत, असंशया असंशयता योगो असंहतात्मना योगो असंहतात्मना योगो असंहतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मति दुष्प्राप इति में मति वैत्मना यतता व्यात्म यतता।, यतता शक्यो वायत शक्यो वायत असंतात्मना योगो इति मे मती वमनातता शक्यो वायत असंयता असंयत तो आत्मा यश्य आत्मा का अंतकरण ही, जिसका अंतकरण संयत नहीं संयम नहीं संयम करेंगे तो अंतकरण संयत होगा घटक का संयुक्त भूतल के साथ होगा तो घटक संयुक्त हो जाएगा मन का संयम करें तो मन संयत होगा या असंहता आत्मा न आत्मशब्द का अर्थ है अंतकरण असह्य आत्मा ऐसे है जिसका अंतकरण संयता नहीं संयम ज्यूता नहीं अंतगण संयम जो नहीं करता है वो व्यक्ति हो जाएगा असंयता आत्मा तेना उसके द्वारा अंतकरण संयम नहीं किया संयम नहीं किया तो योग दुष्प्राप बड़ा कठिन कठिनाई योग प्राप्त करना ज्ञान को प्राप्त करना अंतकरण अंतकण का संयम करना पड़ेगा मन और इंद्रिय संयम पहले अवश्य में आवी उसके बिना कोई प्रार्थना नहीं कर सकते मैं मती भगवान कहती मेरा निश्चय है वश्य आत्मा तो यथा उपाय था अब आप तो शक्य वश्य वश्य आत्मा ऐसे जिसका अंतगण अपने वश में हो गया अंतगण वस में कैसे हो जाएगा अभ्यास और वैराग्य बार बार करने से वैराग्य और भावना करके अभ्यास बार बार करे अंतगण वसे में आएगा अंतगण के पीछे भाग जाना कोई बड़ा नहीं हो भागते सबके मन भागता है मन के पीछे भाग करके अपने को जो हम कहते स्वतंत्र कोई मानता है वो मन के परतंत्र है मन को अपने अध्ययन करना पड़ता है जब चाहेंगे मन वहां लगाना यही योग अभ्यास ही धारणा ध्यान समाधि इसको संयम कहते त्रयम एकत्र संयम तीनों को एक विषय में करें धारणा उसी विषय में करें ध्यान तभी समाधि होगी अपन जिस विषय में चाहेंगे वही मन को लगा सकते ये सामर्थ्य पहले होना चाहिए धारणा पहले करते ही देश दस चित्त से धारणा चित्त को किस देश में लगाना बहार हो हृदय में हो अंदर हो लगातार लगाने का सामर्थ्य हो तो फिर होगा ऐसे करने पर अंतकण अपने वश में आ गया वश्य आत्मा यश्य जिसका अंतगण अपने वश में आ गया और व्यक्ति अवश्य आत्मा तेना आत्मा अंतगण वश में होने के बाद भी फिर यत्न करना पड़ता है यतता फिर यन करना है अंदर को मन को जीत लिया और छोड़ दिया तभी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा परमात्मा आ जाएगा नहीं तो फिर यत्न करना है कैसे तब उपाय तो अभापतु सके फिर उपाय जैसे शास्त्र में उपाय हो गुरुपदेश लेकर के उसी उपाय से प्रयत्न अभ्यास बैराग्य करे मन को लगाए वेदांत तो श्रवण करे उपाय तो अभापतु सक योग प्राप्त किया जा सकता है ऐसे उपाय अभ्यास वैराग्य के द्वारा फिर प्रयत्न करता है पहले अंतर्गुण को बस में रखा फिर प्रयत्न करता है बार बार बार बार थोड़े मन को जीत गया सोच कर छोड़ दिया फिर मन ब्रह्मांड भी घूमता रहता है अभ्यास कोई को थोड़े दिन करते छोड़ दिया छोड़ करके फिर अपने को मान लिया हमको सबको आ गया हो गया आगे फिर मन जाता है कहाँ से कहाँ चल जाएगा पता हो जाता है लगातार उसमें लगे रहना है छोड़ने का नहीं स्वतंत्र छोड़ने पर मन को रुकना बड़ा कठिन है भगवान ने भगवाने भी अर्जुन ने क्या भगवान ने भी स्वीकार किया वो पीछे पड़ना है वैराग्य और वो भाई अभ्यास कर लगे तब तो प्राप्त होता है जब तक तो साक्षात्कार नहीं हुआ लक्ष्य प्राप्ति नहीं तब तो तक वो उसका साधना छोड़ गई जिदी दूसरे मार्ग पकड़ लिया गया बर्बाद हो गया साधु महात्मा भले भी हो साधन नहीं करके थोड़े से मालूम हो गया अरे बोलने करके प्रवचन कथा करके समय को समय लगा दिया तो अपने आप ज्ञान हो जाएगा बहुत लोग का मानेंगे तो ज्ञान हो जाएगा ना बहुत लोग पूजा करेंगे सम्मान करेंगे तो ज्ञान हो जाएगा आगे साधन नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा फिर जीवन बर्बाद हो जाता है दूसरे को उपदेश करने के लिए तो आ जाएगा प्रवचन भी करना सुंदर आ जाएगा कथा करना आ जाएगा कथा संगीत आदि सीखते है कथा करेंगे ये सब हो जाएगा धन संपत्ति सम्मान मिल जाएगा किंतु अपना अपने स्वयं लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा इसे बहुत अंधे नहीं व नियमाना यथाधा स्वयं जो लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे उनके उपदेश सुनकर किसको ज्ञान होगा नहीं बहिर्मुख जो है उनकी कथा प्रवचन सुनने पर बहिर्मुखता होती है अंतर्मुखता नहीं होती है जो साधक है स्वयं कथा प्रवचन सुने स्वयं अपने अनुभव करता है हो सकता है स्वयं नहीं बोल पाएगा स्वयं आप पढ़ा नहीं सकता है किंतु समझता है प्रवक्ता कितने स्तर में है कितने अंतर्मुख है वहां सुनने पर हमको कितने लाभ हुआ कैसे अंतर्मुखता हुई वो साधक स्वयं अनुभव करता है नहीं करता है करता है अनुभव कर सकता है तो जो स्वयं साधन भजन किया वो जो कहा जैसे आप देख करके आए समुद्र देख कर देखा है तो कहें आपने तो देखा है बहुत लोग वहां ये समुद्र नहीं देखे जैसे कि सरदार आदि सब लोग नहीं देखे आप लोग बहुत लोग होंगे हिमालय नहीं देखे यहां जो बैठे हो सत्या आप लोगों ने देखा होगा बहुत लोग है हिमालय नहीं देखे गंगा जी नहीं देखे कितने लोग होते हैं तो उनको सुन करके बता दिया हम साई नहीं देखा सुनकर कोई बताएगा तो दे, देख के स्वयं स्नान करे कोई आएगा तो वो अनुभव करता है क्या है स्नान का कितने ठंडा है स्नान करने से क्या लगता है ये गंगा जी में डूबी लगाएगा तो वो मालूम होगा तो पहले तो कहा धारणा किसी तरह पर लगाना है कहीं स्थान पर मन को लगाए धारणा होने के बाद फिर तत्र प्रत्येक ने तालिंगा तो करना है ध्यान किसी विषय में करते हैं जो जिस विषय में ध्यान करे ध्यय है कोई देय निश्चय करके ध्यान करना होता है फिर ध्याय करने परमात्मा का ध्यान करते, है। करते हैं परमात्मा का सगुण का ध्यान करते हैं स्वरूप किस परमात्मा के इसलिए इष्ट इस देवता इष्ट मंत्र लेते हैं इष्ट देवता है उनका ध्यान करते हैं फिर एक विषय का ध्यान एक मंत्र का चिंतन करने से एकाग्रता होती है भगवान का नाम बहुत ही भौतों को मालूम किंतु एक मंत्र एक नाम लेकर एक रूप का चिंतन करना पड़ता है जब एक इसे रूप चिंतन करने के बाद सर्वत्र परमात्मा है व्यापक इसे चिंतन कर पाए बहुत अच्छा है सगुण है माया विचिष्ट चेतना, व्यापक है सर्वत्र है कि माया का कार्य सर्वत्र मिट्टी से बनाया गया घटा सर्व जितने घट सब मिट्टी है नहीं सब मिट्टी मिट्टी से बना गया है मिट्टी सुवर्ण से बना गया भूषण सर्वत्र सोना है माया से बनाएगा ये कार्य स्व माया माया अधिपति ईश्वर सर्वत्र है तो सर्वत्र परमात्मा चिंतन करें तो किसी एक ध्येय निश्चय करके उसका ध्यान करना होता है तो ये तब प्रत्येकता न उस लगातार उस का चिंतन करें तब ध्यान होता है श्लोक बोलो संयतात्म न योगतापति पश्चात्म नोप तुम उपायत पहले भगवान ने बता दिया था आरु रुक्षर मुनि युगम कर्म कारण कर्म मुच्छ ज्ञान युग में जाता है तो पहले कर्म करे और योगारूभ्र से तसेव सम योग में आरुभ हो गया सब कर्म छोड़ करके अभी ज्ञान साधन श्रवण मनन निधि ध्यान में लग गया अभी कोई इस प्रकार सब कर्म छोड़ दिया परलोक लोग प्राप्ति के लिए कर्म करता था वो कर्म छोड़ दिया आगे स्वर्ग आदि परलोक की प्राप्ति नहीं होगी और इधर ज्ञान साधने के लिए कर्म छोड़ के वेदांत तो श्रवण किया किंतु ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया सब को साधन नहीं करते यथा था हम अपनी सिद्धानंद कश्चिन व्याम कितने यथंक है सर्वश्रेष्ठ तो कश्यथा अच्छा कोई यत्न करता है जितनी यत्न करते हैं उनमें से यथाता में सिद्धांत कश्यम व्यक्ति और जो ज्ञान नहीं हुआ इधर कर्म छोड़ दिया कम से कम जो कर्म करे स्वर्ग आदि जाएंगे परलोक प्राप्ति करेंगे कर्म छोड़ दिया और इधर ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया एक नौका से दूसरे नौका में पैर रखने के पैर उठाए इधर छोड़ उठ दिया तो दोनों से तो चल जाएगा अब इसकी क्या गति होगी अर्जुन पूछ रहा है अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अयति श्रद्धय पे तो अयति श्रद्धा योगाचल योगाचल अप्राप्य योग अप्राप्य अप्य योग संसदि कांगति कृष्ण गतिगति कृष्ण गति हयति अर्जुनवाच अयति श्रद्धे योगा अप्राप्य अयति यत्न करने वाले यति यत्न नहीं करता तो अयति साधु को यति कहते हैं आत्म प्राप्ति के लिए निरंतर यत्न करते हैं यत्न नहीं करता अयति कहते हैं अप्रयत्नवान जो प्रयत्न नहीं करता है वो यति अयति है, है। साधु व्यस बन जाएगा तो यति हो जाएगा यति शब्द से पहले कहो भगवान उसको यथ नहीं कहते। यति कौन है यतत यति यत्न करने वाले यत धातु इ उदि सूत्र है यत अगर या करे यति बनिया बनी ये यति यत्न करने वाले न यथत अयति किन्तु श्रद्धा श्रद्धा पेत श्रद्धा युत श्रद्धा से ज्ञान मार्ग में प्रभुत्व हो गया क्योंकि यत्न नहीं करता है ऐसे बहुत लोग संन्यास ले लेते हैं संन्यास से श्रवण कुरयात सारे कर्म कर्म साधन शिक्षा यज्ञ शो छोड़ देते हैं निरंतर वेदांत श्रवण मनन निर्दयासन करने के लिए जब तक शिखा यज्ञवित है उसके लिए संध्या गायत्री जप त्रिकाल संध्या कुछ में कर्म बहुत बंधन है करना चाहिए नहीं कर पाते हैं तो वे, वे, वे वो में करने में लग तो वेदांत तो श्रवर्ण मनन करने के लिए समय अभाव होता है वेदांत तो श्रवर्ण मनन करने के लिए सिखा यज्ञ में तो छोड़ करके संन्यास ग्रहण कर लिया किन्यत्न नहीं किया श्रद्धा से तो संन्यास ले लिया इतने यत्न करना चाहिए नहीं किया बहुत साधु में से होता है यत्न जितने करना चाहे नहीं हो पाता है थोड़े बोलना आ गया सम्मान मिला वो यत्न करना छोड़ करके इधर घूम गए उधर से जाते परमात्मा प्राप्त करने के लिए थोड़े जाने के बाद थोड़ा हम आ गया घूम गये इधर लोक कल्याण के नाम पर लोक कल्याण के नाम पर अपने वासना की पूर्ति के लिए सम्मान चाहिए धन चाहिए ख्याति चाहिए ये करके इधर आ गया तो परमात्मा को कहा रखा पीछे।, पीछे कर दिया उतर जाता था घूम गया आगे परमात्मा प्राप्त कहा परमात्मा तो सर्वत्र ही परमात्मा प्राप्त करने के संसार छोड़ कर के सन्यास में गया अभी संन्यास मार्ग उसको छोड़ कर संसार में आ गया ऐसे बहुत हो जाते तो अभी मुख्य हो जाएगा उसको ज्ञान जा... नहीं हुआ मुक्त हो जाएगा इधर कर्म भी छोड़ दिया गृह तो लोग कम से कम यज्ञ दान तप करते हैं साधु भी नहीं करेंगे साधु बन गया कुछ नहीं किया सब लोग कैसे नहीं जो नहीं करता है अभी उसकी गति क्या होगी योगा चलित या अभ्यास करता है मन विचलित हो गया अंतिम समय मन इधर और संसार में विषय में लग गया योग संसिद्धि योग जन्य सिद्धि ज्ञान को प्राप्त कर लेगा नहीं, नहीं करने पर अप्राप्य योग योग जन्य सिद्धि ज्ञान को प्राप्त नहीं करके अरे काम गति गरी अच्छा किसी गति को प्राप्त करेगा मुक्त हो जाएगा और स्वर्ग आदि करने के साधन भी उसके पास नहीं कहा जाएगा क्या करेगा पूछते हैं अर्जुन का पूछना अभिप्राय ऐसे होता है संभव बहुत होता है इधर से कर्म छोड़ के संन्यास मार्ग में गया उधर आगे कुछ नहीं करके श्रवण भी नहीं कर पाते वेदांत का श्रवण में नहीं कर पाते थे आगे मनन निधि कैसे होगा श्रवण मनन निधि और कुछ नहीं है संयास का श्रवण को संन्यास ले लिया साधु बन गया तो वेदांत श्रवण करते रहे जो साधन उसको छोड़कर अन्यत्र चला गया तो फल कैसे प्राप्त होगा शिखा सूत्र परित्यागी वेदांत श्रवण बिना वर्तमान से संयासी पतते बना संशय शिक्षा और सूत्र शिक्खा है छोटी सूत्र है जो कर्म का साधन है आगे कर्म नहीं करेगा करे के छोड़ दिया शिक्षा सूत्र परित्यागी फिर वेदांत श्रवण नहीं करता है तो वेदांत श्रवण में न वर्तमान से सन्यासी पद्धति पद्धति में तो रहा फिसल कर गिर पड़ेगा नहीं न जाता है इसमें कोई संचय नहीं तभी ज्ञान मार्ग में जाने के लिए सन्यासी के बाद यदि श्रद्धा से युतिष तक गए सन्यास मार्ग में किंतु मन भ्रष्ट हो गया योग जन्य फल ज्ञान को प्राप्त नहीं करने पर क्या प्राप्त करेगा यह हुआ प्रश्न स्लो को बोलो अर्जुन उवाच नहीं अर्जुन उर्जुन उद्धा तो योगा चलतमान सह कच्चि रोग संसांग कच्चि नोभय कच्चि नोभ बिभ्रष्टस् छिन्ना ब्रमिवश्य छिन्ना ब्रमिव अप्रतिष्ठो अप्रति महा महाबाहो अप्रति महाबाहो विमूो ब्रह्मण पथि विमूढ़ो ब्रह्मण पथि कच्चि भय बिभ्रष्ट छिन्ना ब्रमिवश्य अति महाबा कच्चित न उभय भ्रष्ट कितने पद हुआ कैसे चलवा हुआ कच्चिन न उभय भ्रष्ट तीन है उभय दोनों से भ्रष्ट हो गया कर्म छोड़ दिया ज्ञानी प्रत नहीं किया चिन्ना भ्रम में मन क्षति बादल कभी कभी बहुत बादल हुआ फिर बाद में हवा से थोड़े बाद इधर चले गया तो इधर चला गया आकाश आप हो गया ऐसे कभी होता है छिन्ह अभ्रम मेघ ऐसे इधर से कट गया तो फिर सामा कहाँ चला गया समाप्त तो हो गया इसी प्रकार ऐसा तो नष्ट नहीं होता है जो ज्ञान मार्ग प्रभु तो हुआ ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया कर्म छोड़ दिया तो नश्य नष्ट हो जाएगा भ्रष्ट कुछ फल नहीं प्राप्त करेगा या कुछ प्राप्त करेगा क्यों इसे संशय क्योंकि अप्रतिष्ठ ब्रह्म पथि अप्रतिष्ठ प्रतिष्ठित नहीं हुआ मार्ग में ब्रह्म ब्रह्म प्राप्ति के लिए जो मार्ग श्रवर्ण मनोनिधि यही मार्ग है चलकर जाने का नहीं वेदांत श्रवण मनोनिधि आसन करे ये नहीं कर पाए उसमें प्रतिष्ठित नहीं हो पाया साधन मार्ग में स्थिर रहना यही सबसे बड़े उपलब्धि बहुत बड़ा है कम से कम ठीक उचित मार्ग पर आकर के मार्ग पर स्थिर रहे थोड़े थोड़े जितने सत आगे चले मार्ग पर मार्ग में भटकना बहुत लोगों का होता है ये सात्र्य मार्ग को प्राप्त करना ये परमात्मा की बहुत कृपा परम पूर्व पहले अनेक जन्म के पुण्य कर्म होने पर परमात्मा की कृपा होती तो शास्त्रीय मार्ग को प्राप्त करता है बहुत लोग आप लोग में कोई होंगे भी पहले बहुत इधर उधर भटकन पटकते हैं बहुत पुस्तक पढ़ते भ्रांत हो जाती हैं भ्रांति हो जाती है फिर कहा जाएंगे अलग अलग मार्ग -अलग, अलग अलग बहुत अद्वैत मार्ग तो शांकर सिद्धांत है अद्वैत के नाम पर अभिषिटा द्वैत द्वैताद्वैत शुद्धा द्वैत बहुत ही और मार्ग वाले भी में मतभेद बहुत ही बड़ा कठिन है कैसे निश्चय करेंगे पहले अज्ञानी है कुछ नहीं जानता किसी मार्ग में चलूंगा क्या किसे निश्चय करेगा और परमात्मा विशेष कृपा की बिना उचित मार्ग पर नहीं आ पाते उचित मार्ग पर आ गया और उसी मार्ग में डटे रहे जो उचित मार्ग शास्त्रीय मार्ग पर नहीं आ पाते हैं कभी इधर कभी उधर कभी उधर भटकते हैं ऐसे बहुत लोग हैं एक मार्ग में चलते थोड़े दिन कुछ प्राप्त नहीं हुआ दिमाग खराब फिर दूसरे पुखो गया उधर थोड़े दिन रहा देखा उसमें कुछ नहीं मिला और कोई सुना वहां कोई कुछ नया नाम लेकर कुछ कर देता है लोग उसके पीछे गए तो ये भी चला फिर देखा और कोई थाने में वहां भी लोग बहुत जाते तो वहां भी भागा जहां लोग बहुत जाते हैं लोग बहुत जाते हैं इसलिए प्रामाणिक है ऐसे बहुत लोग जाने वाले बहुत लोग जहां जाएंगे प्रामाणिक हो जाए कोई जरूरत नहीं है हाँ महाजन ही महापुरुष का मार्ग महापुरुष किसको कहेंगे कैसे पता चलेगा महापुरुष किसको कैसे मानेंगे इसलिए महापुरुष जानने के लिए भी बड़ा कठिन है शास्त्रीय मार्ग को पकड़ना जो शास्त्र अनादिकाल से है उसको छोड़ करके जो अलग देखकर महापुरुष ढूंढ करके भागता है वही भ्रष्ट हो जाता है कैसे आपको महापुरुष क्या निश्चय करेगी धर्म सम्पत्ति बहुत ख्यात हो गया बहुत लोग उसके पास जाते हैं तो वही महापुरुष है या बड़ा मोटा मोटाटा लंबा ऊंचा होना चाहिए या चमत्कार जो देते क्या देखे महापुरुष चमत्कार दिखाने वाले भी महापुरुष हो जाते हैं लोग मान लेते हैं चमत्कार दिखाने वाले तो जादू दिखाने वाले महापुरुष हो जाएंगे ऐसे कुछ लोग ठग महापुरुष देखा कुछ दिखा देते हैं कोई भस्म निकाल देता है तो कोई कहता शिवलिंग उल्टी करता है कोई सर्वज्ञ आए था हमारे पास में देखा बहुत कहते हैं ये सर्व शिवलिंग शिवलिंग सारा ग्राम उल्टी करके साराग्रह में निकाल देते हैं तो ब्रह्मज्ञानी हो गया ना ये सब चमत्कार के साथ ब्रह्म का कोई संबंध नहीं बल्कि जब चमत्कार कोई दिखाते थे समझ लेना या उधर महत्व बुद्धि तो नहीं करना कुछ ना कुछ ठग करके दिखा दिया बस्मतः तो बहुत राके मिलता है अब हाथ पड़ करके आपको बस दे दूंगा आपको ऐसे बस मिल जाएगा उसे क्या मिलेगा निवृत्ति हो जाएगी धन समृद्धि मिल जाएगा परमात्मा का ज्ञान साक्षात्कार तो बड़ी थोड़ा और क्या मिल जायेगा बोलो परमात्मा साक्षात्कार हो जाएगी आपको दे दूंगा भस्म इतने निकाल कर दे दूंगा एक मुठ्ठी फिर दूसरे को तीसरे को एक खाली इतने मुठ्ठी से देते दे दे जाए भस्म लोग बहुत आज लेने के लिए किन्तु क्या हो जाएगा ऐसे प्रकार बहुत ही चमत्कार दिखाने वाले वो नहीं है इसे मालूम होना बड़ा कठिन है शास्त्र में जैसे कहा गया उसी मार्ग में चलना पड़ता है श्रद्धा से मान लेते कि हमारे गुरु सर्वज्ञ हैं कुमार भट्टो बड़े विद्वान थे वो कहते आप यदि असर्वज्ञ हैं कैसे आपको पता चलेगा वो सर्वज्ञ हैं व्याकरण जिसको थोड़ा सा ही ज्ञान नहीं वो कहे ये बहुत बड़े व्याकरण पंडित है क्या मालूम है तो आप तुम आप तुमसे अधिक आता है कितने आता है कितने भ्रांत है आपको क्या पता चलेगा वेद पाठ करने वाले में कौन अच्छा पाठ करता कौन जानता है खाली जो हाथ इच्छ करेगा वही बड़ा अच्छा पाठ करने वाला हाथ हिलाने में भी कुछ न्याया ठीक से नहीं हिला पाते खाली ऐसे ऐसे खाली करने नहीं हुआ कोई गई ऐसे करेंगे घना नान त गम ऐसे आते अच्छा कोई ऐसे ऊपर लेता तो कोई नीचे लेता है कोई ऊपर लेता है गौणा नम आप लोग देखेंगे ना उनको दिखाने के अवसर ऊपर ऊपर करते हैं कोई ऊपर उठाता है तो कोई नीचे करता है किस कोटी की मालूम है बताओ ऊपर एक ही पाठ करते है तो ऊपर उठाए तो सब ऊपर उठाना चाहिए नीचे आएगा तो उदात तो ऊपर जाएगा अनुदात तो नीचे सॉरी तो बीच में ये सब जो है इनको मालूम नहीं है उदात तो कौन अनुदात तो पाठ करते समय मालूम हो उसके अनुसार हस्त ये ये करना पाठ तो स्वर अपने गल गलत उच्चारण होना चाहिए वो नहीं उस तो हाथ से करना है हस्त स्वर मालूम नहीं होकर खाली ऐसे ऊपर नीचे करने से नहीं होगा तो किसको वेद पाठ करने वाला कौन अच्छा है, है हमको मालूम नहीं आपको मालूम है तो दी तो कौन सर्वज्ञ आपको कैसे पता चले आप तो अल्पज्ञ है श्रद्धा से किसको सर्वज्ञ मान लेते किन्तु सर्वज्ञ नीचे नहीं कर सकते कोई के सर्वज्ञ कहकर कुछ कहता है विरुद्ध कहता है उसको मानना है या शास्त्र को मानना है शास्त्र है प्रमाण मुख्य शास्त्र के अनुसार कहता है तो ठीक शास्त्र विरुद्ध कहता तो उसको सर्व के मानना है इसे शास्त्र ही प्रमाण है शास्त्रीय मार्ग पर चलना सबसे अच्छा है जो मूल ग्रंथ मूल शास्त्र उसके अनुसार चलना यही मार्ग है वही महाजन ये न और बहुत चलने पर भी अशास्त्रीय मार्ग पर बहुत चलेंगे उचित है नहीं और अशास्त्रीय जो शास्त्र विरुद्ध है उसी मार्ग पर बहुत चलेंगे यथार्थ तो है इसलिए उससे मोहित नहीं होना बहुत लोग जाते तो कोई बात नहीं जो शास्त्रीय मार्ग पर चलना है जब मार्ग में ब्राह्मण अप्रतिष्ठा हुआ प्रतिष्ठा नहीं हुआ मोहग्रस्त भ्रांत हो गया अभी कोई आश्रय नहीं रहा उसका क्या प्राप्त करेगा कर्म को छोड़ दिया ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया मार्ग में स्थिर नहीं हो पाया उसकी क्या गति होगी बताइए श्लोक बोलो कच्चि भय बिभ्रष्ट छिन्ना भ्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबा विमूढ़ो एक तमें संशय एक ते संशय चेत्म सेह से शेषा तदन संशय तदन संशय सेुपद्य सेता न्युप्यतेत संशय छेत्र शेषतः तदन्य संशय चेता न संशय में संशय अशत छेत्र महर्षि ये जो संशय है ये पूरा पूरा संशय का उच्छेद आप करना चाहिए कर दीजिए कारण क्या है अस्य संशय से चेता तदन्य नहीं उपपद्यते ये संशय कुछ नष्ट करने के लिए आपसे भी न कोई नहीं संभव है नहीं कर सकता है इसे संशय दूर कीजिए कर्मयोग कर रहता कर्म छोड़ दिया ज्ञान मार्ग में जाने के लिए ज्ञान मार्ग में थोड़े प्रयत्न करने पर श्रद्धा से आगे उसे मार्ग में नहीं रह पाया साधन नहीं कर पाया मन विचलित तो हो गया अभी कर्म छोड़ दिया ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा बीच में इसे क्या नष्ट तो नहीं हो जाएगा बादलों के समान क्या होगा उसकी गति क्या होगी अब ये संशय दूर कोई नहीं कर सकता आप जरूर संशय दूर कीजिए बोलो चेतन में संशय कृष्ण चेतोम रहस्य शेष तदन संशय चेता न उप पद्यत श्री भगवान श्री भगवान वाच पार्थ नैवेना पार्थ नैवेहनाशस्त विद्य विनाशस्त विद्य विद्यते कल्याण कृत कशिद नयि कल्याण कृत कशिद दुर्गति तागति तात ग श्री भगवाच पाथ नैवेना सस्तस्य विद्यते कल्याणकृत कश्चित दुर्गति हे पार्थ संबोधन करते तस्य न तस्मुत्र विनाश विद्यते ऐसा जो साधक है इस लोक में अथवा परलोक में उसका नाश होगा दुर्गति को प्राप्त करेगा अभी जैसे है उसे निकट जन्म को प्राप्त करेगा ऐसा नहीं है क्यों नहीं है कल्याणकृत कश्चित कल्याणकृत दुर्गतिम न गच्छति हे तात कल्याण के लिए प्रयत्न श्रद्धा से लगा हुआ है किसी प्रकार मन हट गया तो दुर्गति को प्राप्त नहीं करेगा हर यदि कर्म पाप कर्म करेगा दुर्गति को प्राप्त करेगा नहीं वो तो दुर्गति को प्राप्त करेगा विशेष पाप कर्म नहीं किया ज्ञान मार्ग में था नहीं रह पाया ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया तो आगे इसे जन्म प्राप्त करेगा फिर आगे साधन करेगा कुछ कुछ किया है कितने जन्म के साधना मिल करके ही थोड़े थोड़े थोड़े थो होने पर आगे प्रगति होती है एक जन्म में नहीं हो पाया तो व्यर्थ नहीं होता है जितने साधन किया कुछ श्रवण किया वो संस्कार रहता है समय आने पर फल देता है एक साथ नहीं होता धन कोई इकट्ठी करता है तो एक साथ धन नहीं होता है एक साथ धन कहीं आता तो ऐसा ही कभी चला भी जायेगा जो कुछ क्या क्या खेलते हैं ना क्या सटाफट क्या करते हैं इसे धन मिल जाता है तो कभी गया कोई बहुत मिलता है क्या नम्... और क्या करते करते हैं लट्री। लट्री था ये, है लॉटरी लॉटरी तो और एक है कुछ कुछ सब करते हैं सा... जी हाँ सब में वही सब सत्ता में आ गया <laughs> तो उसमें इसी प्रकार कभी किसके पास आ गया कोई अच्छे विज्ञान उसी विषय में शेयर मार्केट में सिखाते हैं। मिले थे वो बताए उसमें कभी किसके कोई धन नहीं हुआ धन मिलने के बाद फिर आगे बढ़ने के लिए और प्रयास करता है कब तक तो प्रयास करेगा जब धन खत्म हो जाएगा तब तक <laughs> और चाहे और चाहे तो लोग बढ़ता है फिर बाद में जो जाए जाना शुरू हुआ औ लगाया गया और लगाया और लगाया लगा फिर सब खत्म हो जाएगा कभी किसके पास थोड़ा हो जाता है वो हो जाने के बाद कोई सांतों को चुप रह जाए कोई को किसके भाग्य ऐसा चुप हो जाएगा तो रहेगा पर चुप हो नहीं सकता है इतने मिल गया तो फिर लगता है और दो चार गुणा क्यों नहीं होगा और भी हो जाएगा ये सब नहीं थोड़े थोड़े शनिपन था शनि कथा शनि पर्वत अलंघनम शनि विद्या से वित्तमच पंच शनि ही शनि शनि कंथा शनि पंथा मार्ग में चलते धीरे धीरे एक एक कदम चलते चलते पहाड़ भी चढ़ जाते हैं गोदरी कंथा सिलाई करते एक बार एक बार सिलाई करेंगे कंथा बना देते हैं शनि पर्वत अलंघनम पर्वत तो को भी धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाते हैं मार्ग बहुत दूर भी चल जाते पैदल भी जाते सन ही कंथा शनि पंथा शनि पर्वत उलंघनम शनिविद्या विद्या भी एक साथ तो कोई विद्वान नहीं होता थोड़े थोड़े पढ़ते पढ़ते विद्या हो जाती है धन भी इस प्रकार है इसे धीरे धीरे करते करते अंतगण में संस्कार होता है तो व्यर्थ नहीं होता है दुर्गति को प्राप्त नहीं करता है जो कल्याण इसको लेकर के नहीं कल्याण चीज दुर्गति ये नहीं कि कल्याण कृतिकार है इसी मार्ग में थोड़े करने के बाद निषिद्ध कर्म करेगा तो दुर्गति प्राप्त नहीं करेगा निश्चिधा करेंगे कुछ लोग कहेंगे हम तो इस मार्ग में आगे कोई दुर्गति नहीं होगी मतलब जो चाहे वो करेंगे ऐसा नहीं बोलो तो फिर क्या होगा हम प्राप्य लोका, लोका नशित्वा सुचिनां पू्योकशा सुचीना श्रीमता योगभ्रष्टिजा पुण्यकृता लोकान् प्राप्य शास्वती समा उषित्वा शुचीना श्रीमता गेहे योग भ्रष्ट भी योग से भ्रष्ट हो गया ज्ञान योग से ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया योग मार्ग में तो हुआ किन् ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया तो पुण्यकृता लोकां प्राप्य पुण्य असमेधादि कर्म करने वाले जो फल को प्राप्त करते हैं उसका प्राप्त करके पुण्य पुण्यकृताम लोकांत कर्म करने वाले स्वर्ग आदि प्राप्त करते वहां जाकर के उचित्वा के वास करके शास्त्रोति समय समय वर्षा सम्भसर नित्य अपने यहां जैसे वर्ष होता है देवता में वर्षा अलग है हमारे एक वर्ष होता है तो छह महीना उत्तरायण छह महीना दक्षिणायन देवताओं का एक दिन होता है हमारा एक वर्ष उनका दिन होता है और हमारा एक एक चतुर्युग होता है कली युवा है चार लाख बत्तीस हजार द्वापर उसके दो गुना तेता उसके तीन गुना सत्य चार गुना मिलकर दस गुना हो जाएगा चार लाख बत्तीस हजार का कितना हो जाएगा तैतालीस लाख बीस हजार हो गया ये एक चतुर्जी का हुआ एक हजार हो जाएगा तो में कितने कलयुग आयेंगे कलियुग एक हजार और सत्यु एक हजार हाँ ठीक है चतुर्जु एक हजार में तो मतलब कलियुग एक हजार त्रेता भी एक हजार दापर भी एक हजार है। और सत्यव समीर का चार हजार हो जाएगा कितना होगा चार हजार <laughs> एक एक हजार हजार हजार हो गया ना एक हजार हुआ हिसाब करने वाले एक चतुर्जुग में एक सब एक एक हजार आते हैं हजार चतुर्जुग होगा हजार चतुर्ग में सत्य युग भी एक हजार है त्रेता भी एक हजार है दा गजर, वो एक हजार मिलकर के मिलकर एक हजार हुआ चार हजार नहीं हुआ <laughs> एक चतुर्दुग में सत्य युग आएगा उसमें त्रेता आयेगा दापर आयेगा एक, एक चतुर्ग में एक एक एक युग आएगा एक युग में एक युग एक बार कली सत्य त्रेता दपर आएगा एक एक बार हजार चतुर्जुग होगा तो हजार बार सत्ययुग आएगा हजार बार त्रेतायुग हजार बार द्वापर हजार बार मिलकर के एक हजार बार चार हजार नहीं चतुर्जुग सहस राणी ब्रह्म दिन ब्रह्मा जी के दिन एक हजार चतुर्दीगोन से ब्रह्मा जी का दिन और एक हजार चतुर्द ब्रह्मा जी का रात था एक हजार चतुर्ग में कितना आ गया चार लाख तैंतालीस लाख बीस हजार हुआ चतुर्जी और उसका एक हजार गुणा करो तो उनके इतने किन्तु कभी कोई जाकर के जहां प्राप्त करके दीर्घ काल रह करके शाश्वती समय उचित अंत में फिर क्या कहे यहाँ जन्म लेना पड़ेगा ज्ञान नहीं हो तो सड़क चले जाएगा तो मुक्त हो जाएगा फिर आना पड़ेगा क्षीण पुण्य मृत सूचीनाम श्रीमताम गे है योग भ्रष्ट जो योग से भ्रष्ट हो गया श्रीमत धन वाले के घर में जन्म लेता है किन्तु सूचीनाम धन वाले उनसे सूचिका को जो शास्त्र भी तो कर्म करने वाले शास्त्र मार्ग पर चलने वाले का तो पवित्र पवित्र हुई है जो यथोतकारी जैसे शास्त्र में विधान किया गया जैसे मानकर करने वाले शास्त्र विरुद्ध करने वाले धन्य रोग कभी वहां जन्म लेना पाप कर्म का फल है जो अशात्र मार्ग पर चलते हैं, धन संपत्ति है वहां कोई जन्म लेगा तो वही करेगा वही खाएगा वही करेगा क्या करेगा पाप करेगा ना नहीं पाप करने वाले घर जन्म लेगा तो शुरू से ही अखाद्य सेवन करेगा पाप करेगा चोर के घर जन्म होगा तो चोर बनेगा डाकू के घर में डाकू हो जाएगा ऐसे निश्चित भजन करने वाले खाने पीने के जन्म होगा तो शुरू से खाने पीने लग जाएगा पाप हो जाएगा बड़ा कठिन है परमात्मा की कृपा से ऐसी सूची पवित्र सात्विक मार्ग में चलने वाले के घर में जन्म शास्त्रीय मार्ग में चलने वाले के घर में जन्म हुआ जो बचपन से माता पिता इस मार्ग में चलते से देखता है संस्कार होता है थोड़े कभी कभी लड़के लोग पढ़ करके दिमाग खराब इधर उधर हो जाते हैं किन्तु जन्म से यदि शास्त्रीय मार्ग पर है कुसंग से फिर भ्रष्ट हो जाते कोई किन्द शास्त्री मार्ग पर आगे तो अपने रास्ता पर आग है इसे सूची नाम श्रीमता के युगो पृष्टि जाए थे धन सम्पत्ति और सूची पवित्र घर में कर्म करने कर्म वाले भक्तों की के घर में जन्म लेता है श्लोको बोलो पुण्य के तो का लुषित सा शचीना श्रीमतांगे योगभ्रष्टो भ्रष्टिजा अथवा योगिनामेव अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता कुले भवति धीमता एक तभी दुर्लभतरंगत दुर्लभतरंग लोके जन्मयदी यदी लोके जन्मयदी यदी अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता एक ति लोके अथवा कहकर अन्य कहते दूसरा जो धानी द्धन, घर में पवित्र घर में जन्म लेंगे उनके अपेक्षा दूसरा है यदि वैराग भोग करने की इच्छा नहीं तो धानी घर में जन्म नहीं लेंगे योगी नाम एवं योगाभ्यास करने वाले ध्यान जप करने वाले यथोत्थ करने वाले गृहस्थ घर उन्हें जन्म लेगा योगी नाम एवा, नहीं श्रीमता अर्थात गरीब गरीब लेगा धीमताम बुद्धि वाले धीमत विवेक बुद्धि से युक्त धीमताम बुद्धि तो सबकी है किन्दु शास्त्र संबंधी साधन संबंधी परमात्मा संबंधी बुद्धि वाले विवेक बुद्धि युक्त योगी नामे घर में जन्म लेता है और लोग एक दुर्लभतरम जन्म यदि दिशम ये जन्म गरीब घरे हो साधन भजन करने वाले सन्मार्ग में चलने वाले पिता माता पिता माता विवेक बुद्धि पर चलने वाले वहां जन्म प्राप्त करता है ये दुर्लभ पहला जो भी दुर्लभ है ध्वनि घर में जन्म लेना दुर्लभ नहीं ध्वनि होते हुए शुचि राम धन्य हो और श्री, श्री, श्रीमता पवित्र है सूचिका पवित्र है जो शास्त्रीय मार्ग, मार्ग पर चलते हैं, शास्त्र में जैसे कहा गया ऐसे करने वाले यथोतकारी तो कुछ शास्त्रीय मार्ग पर चले भक्ति दान आदि करते कुछ कर्म उपासना आदि करते है यज्ञ दान तपादि यथासम्भव करने वाले उनके घर में जन्म लेना भी दुर्लभ है उसके अभी यह और दुर्लभ है जो केवल योगी नामे वो बुद्धिवाली और योगी नामे कर्ण से धन नहीं होने पर धन अधिक होने पर भोग होता है भोग में आसक्त होने पर धनी गर्ज बनवा लेते हैं अब भोग आसक्त होता तो वैराग्य नहीं होता है किसी किसी को विवेक से पूर्व पुण्य के कारण वैराग्य होता है राजा भी महाराजा सब छोड़ कर भाग जाते हैं अभी कुछ बहुत लोग छोड़ देते हैं किंतु गरीब घर में जन्म लेता है केवल बुद्धि वाले विवेक वैराग्य वाले ये दुर्लभ तरह भगवान कहते हैं है दुर्लभ क्यों है आगे बतायेंगे बोलो अथवा योगी नामे फुले भगवती दुर्लभतर तो जन्म यदि दृश्य ये पूर्व क्या अपेक्षा धर्म वाले घर में क्या अपेक्षा गरीब घर में जन्म लेता है किंतु साधन भजन करने वाले बुद्धिमता दुर्लभ तरह क्यों तत्रतम बुद्धि संयोग तम बुद्धि संयोग लभते पौर्व देक लभते पौर्व देक यतते चतो भूय यतते तूय संंदन संधुनंदन तम बुद्धि संयोग लभते पौदेह यतते चतो भूय संसिधर नंदन तत्र पर्वदेही कम बुद्धि स्वयं कम लबत पूर्व जन्म में जैसे बुद्धि थी बुद्धि का संबंध को प्राप्त कर लेता है जो दुर्लभतर जन्म में प्राप्त करता है प्रथम अवस्था में उसका वैराग्य हो जाता है ईश्वर चिंतन में लगता है भजन करता है भगवान के भक्ति करता है पर्वदेह कम बुद्धि पूर्व देह में जो बुद्धि को प्राप्त होता है तो वो कोई कोई बचपन से भी भक्त होता है और स्वर्प प्राप्त होने पर, पर संतुष्ट होता है भगवान का ध्यान चिंतन करता है यो भूय पहले पुरोजन में जितने यत्न करता था उसके अभी अधिक भूय अधिक यत्न करता है यही उसके बुद्धि प्राप्त होने पर शुरू से वैराग्य होता है तो यत्न करता है तो अधिक यत्न करता है किसके लिए संसिद्ध संसिद्ध के निमित्त ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और कोई कोई पहले से प्रयत्न करते हैं किंतु तो फिर बाद में नहीं कर पाते हैं दिखता नहीं क्या करना तो फिर घर छोड़कर भाग जाते हैं गुरु के अन्वेषण में तो फिर उनको आगे परमात्मा कृपा करके सद्गुरु की प्राप्ति करा देते हैं तो पूर्व जन्म में जितने साधन किया था वो संस्कार रूप से रहता है आगे उसको प्राप्त करने से फिर यत्न करता है बोलो तं बुद्धि संयोग लाभते पौर्व दे संसिध तो गुरु नंदन कैसे उसके यत्न करता है में जो बुद्धि उसका संबंध कैसे होता है ये बताते हैं पूर्वाभ्यासन ते न पूर्वाभ्यास ते ह्रियते ह्य वो स्रीयते ह्यवशि स जिज्ञासुरपस्िज्ञासुरप शब्द ब्रह्मा वर्तते शब्द ब्रह्मा जिज्ञास वर्तते तेनाव पूर्वाभ्यास न स अवसोपि ह्रियते जैसे पूर्व में अभ्यास किया था उसे अभ्यास के कारण उसे बड़वान अभ्यास के कारण अवसोपि रियती वो अवसो हो जाता है वो अभ्यास उसको खींच लेता है जो पहले अभ्यास किया था उसी अभ्यास और संस्कार से उसे मार्ग में खींचा जाता है संसार सांसारिक मार्ग में प्रवृत्ति नहीं होती इधर उसमें रुचि नहीं उसी मार्ग में खींचा जाता है कभी संसार में लगा हुआ आगे नहीं बढ़ करके इसको खींच कर कोई ले लेता है तो वहां भगवान भाष्यकार कहते हैं यदि कोई बलवत अधर्मादि पापकर्म नहीं किया योग मार्ग में चलते समय पूर्व जन्म में उसका प्रतिबंध अगर विघ्न करने वाले बलवान पाप कर दिया तो पाप कर्म पर उसको भोगना पड़ेगा और जो प्रयत्न किया था व्यर्थ हो जाएगा ये नहीं यदि क्या पाप कर्म पर भोगेगा बाद में फिर वही पूर्व जन्म में जो किया था वो फल देगा यदि कर्म बलवान नहीं किया तो आगे इसे जन्म प्राप्त करने पर अवश्य खींचा जाता है उसी मार्ग में क्योंकि अनेक जन्म के संस्कार एक होते होते आगे साधन होता है आपको जो इस जन्म में साधन करना वेदांत स्वर्ण की रुचि कुछ करते हो क्या हो ये कितने जन्म के पुण्य के फल से इस मार्ग में प्रवृत्ति होती है जिसके से पुण्य नहीं है उसे मार्ग में प्रवृत्ति नहीं हो पाती है बहुत लोग इस मार्ग में प्रवृत्ता नहीं हो पाते है और बहुत तो अलग अलग मार्ग में तो रुचि लेते हैं वेदांत तो मार्ग में रुचि लेने वाले कम होते हैं यमराज कठोर निषद में कहते हैं श्रवणाया भी बहुवी होना लभ्य श्रवण करने के लिए बहुत को प्राप्त नहीं होता है वेदांत तो। में। तो ये होता है जब पूर्वजन्म के संस्कार काम देता है उधर उसी मार्ग में खींचा जाता है और पर को जानने के लिए जो जिज्ञासा है ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है जिज्ञास भी योग से शब्द ब्रह्मा अति जो ज्ञान योग है उसको जिज्ञासा जि, जो चाहता है शब्द ब्रह्म को अतिक्रम कर लेता है एक परम ब्रह्म है वो के शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म तो शुद्ध पर ब्रह्म है परमात्मा शब्द ब्रह्म होता वेद शब्द ब्रह्म वेद कर्ण से वैदिक कर्म से उपासना से जितने फल प्राप्त होता है इसको भी अतिक्रम कर लेता है कौन न जिज्ञासु जिज्ञासा परब्रह्म जानने के लिए प्राप्त करने की जो इच्छा है वह जिज्ञासु भी वेद उक्त कर्म अनुष्ठान से जितने फल होता है सबको सबसे आगे बढ़ जाता है अर्थात तो कर्म फल की अपेक्षा अधिक है जिज्ञासा कर्म फल प्राप्त करने पर अनित्य फल प्राप्त करेगा जो नित्य फल प्राप्त के लिए पर जाने की इच्छा करता है जिज्ञासा उससे ऊपर है अधिक है किसकी अपेक्षा वैदिक कर्म फल प्राप्त करने के जो कर्मता है उसके अपेक्षा अधिक फल प्राप्त होता है जिज्ञासा भगवान कहते अर्थात व्यास जी कहते अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा जब अंतकरण शुद्ध होता है वैराग्य विवेक वैराग्य होता है तो जिज्ञासा होती है तब वेदांत श्रवण करेगा तो जिज्ञासा भी शब्द्रम वेद वेद उक्त कर्म उपासना से जो फल उसका भी अतिक्रम कर लेता है अतिवृत्त और जो पहले से समझ करके जिज्ञासा जिज्ञास भी हो तो गया और समझ करके उसमें जब भी साधन भजन करता है उसके लिए क्या कहना है? श्लोक बोलू जिज्ञास वर्तते ऐसे योगी जो जिज्ञासु भी श्रेष्ठ हुआ और जो जिज्ञासा के बाद समझकर योग अनुष्ठान करता है वो अवृत्ति श्रेष्ठ है वैसे योगा वेदांत श्रवण करके श्रवण मनन कर निर्देशन करता है ज्ञान मार्ग में लगा हुआ वही योगो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो योगी श्रेष्ठ है प्रयत्न्यतमान प्रयत्तमस्तु योगी संशुद्ध किल विष योगी संशुद्ध अनेक जन्म संसिध अनेक जन्म संसि ततो या पर ततो तथो याति परामंगतिम प्रयत्तम स्ोगी संशोध किन्म तो याति परांगतिम् यतमान यत्न करने वाले यतम किन्नाद यतमान यत्न करके यतमान यत्न करने वाला है और यत्न करके प्रयत्न करके प्रमाद रहित होकर प्रयत्न प्रकृष्ठ यत्न अधिक प्रयत्न करने वाले सामान्य प्रयत्न तो करते हैं किंतु अब पूर्व संस्कार से अधिक प्रयत्न करता है जोर लगाकर कर प्रयत्न दियातमान ऐसे योगी है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं संशुद्ध के विश संशु हो जाते पाप अनेक जन्म में ऐसे ऐसे प्रयत्न करते करते किस कुछ कुछ पाप नष्ट होते जाते हैं अनेक जन्म में कितने कितने साधन करने पर पाप नष्ट हुए हैं तभी आगे अधिक प्रयत्न करता है पाप सब प्रतिबंधक होते हैं पाप रूप प्रतिबंध के कारण कोई श्रवण नहीं कर पाता है श्रवण है आगे मनन नहीं कर पाता है जितने शास्त्र श्रवण करने के लिए तैयार हो गए कर्म संन्यास करने के बाद आगे नहीं कर पाते हैं पहले का पाप और अभिवासना यही प्रतिबंध है पहले के पाप प्रतिबंधक कवि होता है और अभिवासना अभिवेक के कारण अपने मार्ग लक्ष्य को छोड़ के दूसरे मार्ग में चले कौन रक्षा करेगा अपना लक्ष्य पर चलने पर प्राप्त नहीं हुआ तो कोई आपत्ति नहीं लक्ष्य पर चलते रहते प्राप्त नहीं हो तो आगे प्राप्त होगा किंतु मार्ग छोड़कर जितने अलग मार्ग में चला गया लक्ष्य की प्राप्ति तो कभी नहीं होगी फिर प्रयत्न यत्न करते तो अनेक जन्म संसिद्ध त तो या आती पराम जो हम बार बार कहते अनेक जन्म में कुछ साधन करते करते सिद्ध होता है यही प्रमाण भगवान कहते अनेक जन्म संसिध अनेक जन्मे में कुछ कुछ संस्कार किया कुछ कुछ जब ध्यान उपासना आदि करने से वो संस्कार होता है तब शुद्ध होता है अंतगोण शुद्ध होता है वही संस्कार बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते जो पुण्य कर्म शास्त्रीय संस्कार साधन भजन किया वो सिद्ध होने पर तत्व तो आदि पराम तब परम गति को प्राप्त करता है अर्थात तो ज्ञान को प्राप्त करेगा ज्ञान प्राप्त से मुख्य को प्राप्त करेगा <laughs> ज्ञान मतपद्य पुंसान शे पाप से कर्म ऐसे धर्म करते करते करते करते पाप कम होते पाप नष्ट होते हैं तब तो ज्ञान को प्राप्त करेगा इसलिए जितने इंसान जन्मे में कितने हर, हजार करोड़ जन्मे के पहले भी आपने कुछ किया था वो भी व्यर्थ नहीं होगा अभी फल देगा इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचना है कि हमने तो साधन नहीं किया हम क्या प्राप्त करेंगे साधन किया नहीं क्या, क्या क्या क्या आपको पता नहीं है अनेक जन्म अनादिकाल से कितने बार जन्म हुआ मनुष्य जन्म मालूम है कितने बार होगा अनेक दस ग्यारह बार अधिकार कितने करोड़ बार कोई हिस्सा नहीं कितने कर्म क्या है? पाप पुण्य सब बहुत ही किंतु अभी मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ तो एक अभी परमात्मा ने मऊ अवसर दिया परमात्मा प्राप्त करने के लिए इसी समय पहले के किए हुए जो पुण्य पुण्यकर्म संस्कार जप ध्यान आदि यज्ञ दान तप सब फल देने के लिए तैयार है यहां थोड़ा प्रयत्न कर लगे तो फल देंगे और अपने यदि प्रयत्न नहीं करेंगे पेटी है ताला बंद है वो बंद रहता है अपने यदि खोलेंगे फल देगा अपने कुछ करेंगे आगे बढ़ेंगे तो वो खोलेगा अपने प्रयत्न नहीं करेंगे तो वही रहेगा ऐसे रहेगा तो उसका फल नहीं हुआ फिर जाने पर वो नष्ट नहीं हुआ रहेगा फिर कभी मिलेगा किंतु अभी अभी यदि प्रयत्न करो वो पेटी खुल जाए वो साथ दे तो बहुत कम समय में कोई आगे बढ़ जाता है वही कहते मुंह कम करो तिबाचालम परमात्मा की कृपा होगी कृपा कैसे होगी अनेक जन्म के पुण्य सब एक है निष्काम कर्म उपासना की वेदांत श्रवण किया यज्ञ दान तप किया वह सब देने लग जाए तो वही आगे ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत देर नहीं लगता है जो वैराग्य बढ़ जाता है साधन तत्पर को लग जाएगा आ, अभी अभी प्राप्त हो जाएगा ज्ञान आगे तत्परता जिज्ञासा बढ़ जाए तत्परता बढ़ जाए पीछे छोड़ देता है वैराग्य बढ़ जाता है तत्परामगति जन ज्ञान को प्राप्त करता है श्लोक बोलो प्रयत्मान योगी संशोध के अनेक जन्म सं सं तथोया पर तपस्वे्योधको योगी तपस्वेको योगी ज्ञनेभ्यो मत ज्ञ्यो मत कर्मभ्यो योगी कर्मेको योगी तस्माद्योगी योगी भवाुन तस्मागीवाजुन तपस्मेभ्योको योगी ज्ञानीभ्योपी मत अधिक कर्मेको योगी तस्मागीवाजुन विभिन्न प्रकार तपे तप करने वाले को तपस्वी कहते हैं और तप करने वाले से भी अधिक योगी ज्ञानाभ्यास करने वाले ज्ञानी भी महत्वधिक ज्ञानी से बढ़कर योगी बड़ा। कौन सा ज्ञानी केवल शास्त्र पंडित शास्त्र ज्ञान हो गया आगे मनन निधित्यास नहीं करता है उससे बढ़कर के योगाभ्यास करने वाले योग शब्द से यहां नहीं लेना जो आसन प्राणायाम योग करने वाले ये कहेंगे तो इसको ज्ञानी से भी योगी बढ़ाए हम योग मार्ग में योग बढ़ा है वो योग मार्ग नहीं यहां योग दो मार्ग है कर्मयोग और ज्ञान योग और आसन परिणाम योग ही ज्ञान योग कर्मयोग में आगे अलग नहीं है ये योगी शास्त्र ज्ञान से शास्त्र ज्ञान से भी बढ़कर के कौन योगी शास्त्र ज्ञान पूर्वक ज्ञान शास्त्र श्रवण करने के बाद आगे क्या करना पड़ता है मनन और निधि ध्यान श्रवण के बाद जो शास्त्र श्रवण किया आगे मनन निधि ध्यान नहीं किया वो शास्त्र ज्ञानी से भी वो विज्ञानी कैसे ज्ञानी है, है? शास्त्र के ज्ञान ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा में ज्ञान शब्द से शास्त्र ज्ञान क्या परोक्ष ज्ञान कहते साक्षात्कार नहीं हुआ ऐसे ज्ञानी की अपेक्षा भी ये योगी जो शास्त्र श्रवण करने के बाद मनन निध्यासन करता है उत्कृष्ट होगा या निकृष्ट होगा किसे उत्कृष्ट होगा केवल शास्त्र ज्ञान बालक की अपेक्षा शास्त्र ज्ञान के, के बाद अभ्यास करता है मनन निध्यासन उत्कृष्ट है <med by the> निकृष्ट है उत्कृष्ट उत्कृष्ट उत्कृष्ट है किसे से उत्कृष्ट है ज्ञानी से कौन से ज्ञान है शास्त्र ज्ञान ज्ञानी व्यवस्था मत अधिकार कर्मी व्यवस्था अधिक हो युग कर्म करने वाले कर्मयोगी उससे भी बढ़कर करके योगी ज्ञान योगी में अभ्यास करने वाला क्योंकि क्यों कर्मयोग तो साधन है उपाय वो कर्मयोग करते करते वैराग्य होता है तो ज्ञान योग में आरभ होता है वो योगी कर्म से भी अधिक है तस्माद हे अर्जुन योगी भवो योगाभ्यास करो योगी भवो ज्ञान युग में स्थित होकर के ज्ञान प्राप्त करो श्लोको ज्ञनेभ्यो की मतधिक कर्मभ्य शाधिको योगी तस्म योगी, योगी भावार्जुन ज्ञान योग में स्थित होने के लिए योग्यता जो तो प्राप्त नहीं हुआ तब तो, तो क्या करना है कर्मयोग करना निष्काम कर्मयोग करना योगी नाम अभी योगिना सर्व मद्गतेनाता मद्गतेनात्मना श्रद्धा भजते यो मजते मे युक्तमो मत समयुक्तमो मत योगीना सर्वेश मद्गतेनात्मना भजते यो मा, मता। योगी यो यो यह सर्वेश योगीना श्रद्धावान् मद्गतेनारात्म मद, भजते मां भजते समय युक्ततम मत ये युक्त युक्त युक्तर युक्तम सबसे श्रेष्ठ है योगी तो योगाभ्यास करने वाले बहुत हैं। विभिन्न प्रकार ध्यान करने वाले कोई किसी भगवान का रुद्र आदित्य आदि के ध्यान करने वाले ध्यान करने वाले जितने हैं उनमें सब में श्रेष्ठ मदगत है ना अंतरात्मा न अंतरात्मा है अंतकरण। आत्मा शब्द से अंतरात्मा अंतकर्ण के द्वारा अंतगण कैसे होना चाहिए मदगत न मदगत परमात्मा स्थित अंतगण अंतगण को कहाँ लगाना परमात्मा अन्य लोग कोई रूद्र आदित्य कोई कोई अलग अलग देवता का ध्यान करते किंतु परमात्मा में अर्पण करके जो ध्यान करता है जो परमेश्वर माया विशिष्ट चेतन ईश्वर परमाशुदेव उसमें अंतगण लगाया अश्रद्धावान अत्यधिक श्रद्धा श्रद्धा है के साधन है।, तो है।, है ये भी दैवी संपत है लौकीय संपत्ति तो अलग है परमात्मा प्राप्ति किया वो साधन नहीं है श्रद्धा है दैवी संपत्ति अंदर जो श्रद्धा है यदि श्रद्धा है तो पुण्य कर्म का फल है शास्त्र में शास्त्रीय मार्ग पर श्रद्धा है ये कर्म का फल परमात्मा की कृपा है जिसकी श्रद्धा नहीं उसको जितने बताने पर और सुनने नहीं ग्रहण नहीं करेगा अजिस की श्रद्धा है मना करने पर भी किसकी बात नहीं माने उस मार्ग में चलेगा और अपने चाहेंगे तो श्रद्धा हो जाए नहीं बड़ा कठिन है इसलिए श्रद्धा जिसके श्रद्धावान लवते ज्ञानम तत्पर संहित इंद्रिय पहले आया अत्यधिक श्रद्धा हो तो आगे तत्पर होकर इंद्रिय समय करके ज्ञान प्राप्त करेगा श्रद्धावान योम हो वो युक्तत्मे है श्रद्धा पूर्वक तो so, निरंतर अन्य अन्य छोड़ करके केवल मेरे चिंतन में पर ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करता है सब छोड़ करके यही संन्यास का, का त्याग ऐसाओं की इच्छाओं का त्याग अन्य व्यापार को छोड़ करके संन्यास इसलिए करते जो व्यापार गृहस्थ ब्रह्मचारी आदि में भार है वो भार सब करते करते समय कम मिलता है इसको छोड़कर केवल परमात्मा चिंतन वो अलग है आजकल गृहस्थाश्रम में जो करना चाहिए सब लोग नहीं कर पाते गृहस्थ आश्रम में धर्म अग्निहोत्र आदि करना चाहिए संध्या बंदन करना चाहिए शास्त्र अध्ययन भी करना चाहिए अपने शाखा का अध्ययन शाखा का नाम भी मालूम नहीं ये भी तो संस्कार के बिना कुछ नहीं कर पाता है जो तो नहीं करता है वो अलग है किन्तु करना क्या भार है वो सब छोड़ करके संन्यास लेता है केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए वेदांत श्रवण मनन निर्ध्यासन सन्यासी केवल वेश बनने से नहीं आप भी सन्यासी यदि मन से सो इच्छा का त्याग करो मानस सन्यास मन से सन्यास से वेश से कोई मतलब नहीं मन से यदि त्याग नहीं करेगा ये कपड़ा पहन लेने से परमात्मा मिल जाएंगे और यदि कपड़ा नहीं पहना मन से त्याग करेगा तो परमात्मा पता चलेगा वही श्रेष्ठ है मानस त्याग <im gospel> मन से क्या त्याग करना है सारी इच्छाओं का त्याग पुत्र सुना बीते धन की इच्छा का त्याग पुत्र पुत्र पुत्र के पुत्र, पुत्र हो गया पुत्र के लिए पुत्र का उपकार पुत्र के बच्चे हो गए उनके उसके पीछे कितने लोग अपने पुत्र के लिए आके पुत्र में पुत्र के लिए उसके परिवार के लिए उसमें करते करते सारा जीवन समाप्त हो जाता है पुत्र के नाम मिले ख्याति हो गया बड़ी खुशी बहुत ऐसे होता है पुत्र साधु महात्मा भी पुत्र की इच्छा नहीं तो हमारे शिष्य बहुत बन जाए भक्त बहुत बन जाए प्रसिद्ध हो जाए ये ऐसा भी जो ऐसा बढ़ गई तो परमात्मा को शीघ्र प्राप्त करेगा विरम्ब प्राप्त करेगा प्राप्त नहीं कर पाएगा एसना बढ़ जाने पर <laughs> लोग उससे प्रभावित तो हो जाते हैं यदि उसके पास बहुत शिष्य बहुतता बहुत धन सम्पति बहुत बहुत बड़े महात्मा है बहुत शिष्य बहुतता धन सम्पति बहुत हो गया तो बड़े है ना नहीं वो बड़ापन उससे नहीं देख मोहित होकर इससे पीछे नहीं कोई चमत्कार दिखा देगा तो बड़ा होगा वो भी नहीं बहि हो उसे महत्व बुद्ध नहीं करना बड़ा तो ज्ञान प्राप्त है क्या भक्ति करता है तो बड़ा बाहर आरम्बर भूत हो जाए तो वो नीचे गिर जाता है संयास मार्ग में जाकर के फिर बहुत धन सम्पत्ति हो जाए पुत्र स्नान बहुत शिष्य भक्तभोत हो जाए ये संन्यास मार्ग का लक्षण नहीं है कोई जरूरत नहीं बहुत आज जो साधन भजन करके कुछ ऐसी स्थिति में है परमात्मा की कृपा से परमात्मा से योग्य भक्त शिष्य को प्राप्त करायेगी तो उसके ज्ञानी क्या उपेक्षा करे करेगा छोड़ देगा उपदेश करेगा ज्ञान मार्ग में कोई ज्ञान प्राप्त किया योग्य अधिकारी आने पर उसका उपदेश करेगा या छोड़ देगा वो ज्ञान ही उपदेश करेगा ऐसे जो मुमुक्षु है परमात्मा की कृपा से उसको शब्दगुरु की प्राप्ति कराते हैं परमात्मा ही प्राप्ति कराते हैं मन से के हाथ पर कुछ नहीं कैसे निश्चय करेगा कौन है असाधारण लोग ऐसे मोहित हो जाते हैं बड़े आडम्बर के पीछे बहुत लोग चलते तो किसी के पीछे चलते है जहां बहुत हो उसके पीछे और बहुत है ओ किंतु बहुत के पीछे चलने से परमात्मा प्राप्त होती बात नहीं जो सद्ना सतपुर से ज्ञानी है उसको कोई नहीं पहचानता है कोई उसके पास नहीं जाता है ऐसे महात्मा के पास आप जाओगे तो कुछ लाभ होगा है? होगा नहीं होगा क्या बोलो नहीं जहाँ बहुत लोग जाते वही होगा <laughs> सुना नहीं ना <laughs> यदि ज्ञान हो गया और कोई उसका पूछता नहीं कहीं बैठा है कोई देखकर पागल समझता है देखने में अच्छा नहीं दिखता है व्यवहार भी अच्छा नहीं करता है डांट पटकार करता है ऐसे व्यक्ति के पास जाने से कुछ फायदा है <laughs> ऐसे उपदेश उससे डांट पटकार करता है कुछ कहता तो उसके उपदेश से ज्ञान होता है अब बहुत प्रसिद्ध हो गया आडम्बर बहुत उसके पास बहुत, जा बहुत, जा बहुत सब कुछ बहुत है कोई कोई कहते हैं कि एक सत्सा चलता है तो वहां जाओ बस एक रुपया में केसर की चाय मिल जाएगी एक रुपया में पांच रुपया में भोजन बहुत अच्छा भोजन मिलता है बहुत ओस एक एक सा, साधना करने वाले साधक हो वो बताए तो क्या आप लोग इसके लिए जाते हो वहां केसर की चा पीना दस रूपया में भोजन करना और उसमें यही इसके लिए जाते हो बहुत सुख करगा तुम एक बार आओ देखो वहां कैसे है क्या है वह वही उसका ही वैभव है वहां इसे कम रुपया में इतना अच्छा भोजन मिलता है इतने होता है वो देते हैं बहुत लोगों लोग उसमें आकृषक उगराते हैं और सेठ लोग को देने वाले लाख करोड़ देंगे और लोग इसे खाते तो खुश आते तो दिखते बड़े दस रुपया में बहुत अच्छा भोजन मिला जो बाहर पांच सौ में नहीं मिलेगा तो सौ रूपया में नहीं मिलेगा बड़े खुशी ये बताए इसे मुझे तो दस पंद्रह साल पहले बताता था एक रूपया में केसर घीचा मिल जाती है ये सदी का अंत क्या क्या सो यह सब आडम्बर से वैभव से मोहित होकर के बहुत लोग मोहित होकर चले जाते हैं उसे जो परमात्मा जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसको ठीक सनमार्ग में चलना चलाना होता है उसे सदगुरु की प्राप्ति होती परमात्मा के शरण में रहने पर परमात्मा कृपा करते है। जो परमात्मा शरण पर को छोड़ करके अपने वासना के अनुसार चमत्कार में जिसके लिए महत्व तो बुद्धि वो चमत्कारी वाले से ठगा जाएगा और जो भाई बाबा यही सम्मान है ऐसा है देखता है बहुत उसके पास जाते है तो उसके पीछे जाएगा साधु भी ऐसे आत्मा के पास ऐसे महात्मा को गुरु बनाएंगे अपने शरण के अनुसार देखते हैं बहुत तो उनके है वहां जाएंगे उनके पास बहुत बड़े बड़े मकान है जाएंगे जिसके पास रहने का ठिकाना नहीं खाने का ठिकाना नहीं उसका शिष्य बनेंगे तो कहां होगा कहां जाएंगे ऐसे कोई महात्मा के पास जाएंगे तो कहेंगे वो कोई कोई महात्मा बता देते हैं देखो हमारे पास रहने का ठिकाना नहीं खाने का नहीं खेत रो इसे जाओ कोई महात्मा को देखो जहां रह रहा खाओ फिर आओ तो पढ़ने के लिए थोड़ा तो पढ़ा देंगे फिर कोई लोग डर जाते बोले हाँ सची बात है यहां रहेंगे तो कहाँ रहेंगे कोई तो स्थान होना चाहिए इनके पास कोई स्थान नहीं क्या रहेंगे और कोई घर छोड़ के जाता है भोजन भी चाहिए स्थान भी चाहिए रहने के लिए किन्दु उसमें कोई होते हैं जो देखते यदि जिनको गुरू बनाएंगे वो भी ऐसे रहते ऐसे मांग कर खाते तो शिष्य क्या ऐसे नहीं कर सकता भिक्षा करके आ सकता है और ये भावना करे अच्छे स्थान में अच्छा मकान है अच्छा मकान है अच्छा स्थान है तो वो भावना हो और वैभव देकर के प्रसिद्धि को देकर बड़े बड़े सब देकर उसमें फंस जाते बहुत लोग तो परमात्मा कृपा करते हैं तो तभी श्रद्धालु हो श्रद्धा इस प्रकार परमात्मी कृपा से होती है अंतरात्मा अंत करण परमात्मा समर्पित है भगवान कहते हैं वही युक्त तम सबसे श्रेष्ठ युग वही है श्लोक बोलो हम अपने सर्वेश मदते नम श्रद्धा भजते यो मुक्त तमो मत श्रीमद भगवत, भगवत गी गीता सुपनिष् बोलो श्री श्रीमद भगवत गीता उपनिष्स ब्रह्म विद्यायां विद्या ब्रह्म विद्या श्री कृष्णाजुन संवाद श्री कृष्णाजुन संवाद आत्म संयम योगो नाम आत्मसंम योगो नाम ष्ठोध्याय ष्टोध्याय अतः सप्तमो अध्याय सप्तमोध्याय कितना अध्याय पूरा हो गया छह अध्याय छ अध्याय में कर्मयुग उसको कहते हैं और त्वम पद का अर्थ कर्म उपासना ज्ञान ऐसे तीन भाग किया गया वेद में भी कर्म कांड कुछ उपासना और ज्ञान कांड ज्ञान कांड उपनिषद में और कर्म अस्सी मंत्र कर्म के लिए तो सोलह मंत्र उपासना में कहते ४००० मंत्र ज्ञान में उपनिषद। कर्म उपासना ज्ञान अभी मध्यम शट का द्वितीय शट का आएगा छिया अध्याय इसे उपासना भक्ति प्रधान है कर्म पूरा हुआ अभी भक्ति है ज्ञान और ज्ञान होगा किससे किस, किस प्रमाण से ज्ञान होता है शब्द प्रमाण से कौन सा शब्द है वेदांत वेदांत महावाक्य महावाक्य में तुम ब्रह्म हो कहने के लिए तत्थ ब्रह्म तुम काम असी का तो हो ज्ञान तो तत्व तत से होता है अहम ब्रह्मा में ब्रह्म हूं एक परमात्मा का वाचिक शब्द है एक जीव के लिए और दोनों की एकता तुम पद का अर्थ पहले मालूम हो जाए अतः तत्पतका से मालूम हो जाए की एकता तो हम सब कहते तुम ये तो मालूम है सबको अतः तत्काल से वह परमात्मा एक ही हो तुम ब्रह्म गुरुपदेश करते जीव देखता मैं में अल्पज्ञ हूं अल्पशक्तिमान हूं परिच्छिन्न हो गुरु कहते तुम ब्रह्म हो ब्रह्म व्यापक है सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान एक तो हो जाएगा कैसे हो गया क्या तुम शब्द का अर्थ किसको तुम शब्द से लेना मैं मैं तो करते हैं किंतु किसको मैं ही मानते हैं मैं शब्द से क्या लेना कहीं कहेंगे तुम कौन हो मैं हूं यही छाती देखेंगे मैं हूं आत्मा तुम हो छाती तुम हो क्या तुम हो आत्मा वो आत्मा कौन सा आत्मा तुम हो ये वास्तव बहुत पदार्थ जानते हैं जानना चाहते हैं जानने का अभिमान भी रखते हैं कि हम बहुत जानते बहुत जानते बहुत जानते किंतु तो तुम कौन हो मैं मैं बहुत कहते हैं मैं क्या है मैं शब्द का क्या है किसको कहते हो ये नहीं जानते हैं तो यदि अपने स्वरूप का ज्ञान है तो बाहर बहुत पदार्थ का क्या ज्ञान है बहुत जानना क्या चाहते हूं तो अपन स्वरूप का ज्ञान मैं शब्द का अर्थ यहां कर्मयोग कहते समय कर्मानुसार निकालने वाला आत्मा करता उसका स्वरूप का निर्णय क्या गया न जाए तो मे करके आत्मा है जन्म मृत रहित पर ब्रह्म से अभिनय से कह करके त्वम तो पद का अर्थ जो आत्मा उसका विचार करके यहां से अध्याय में उसका विचार सुदन हुआ अंतकर्ण विशिष्ट चेतना जीव कहा जाता है भागव आपका स्वरूप बिंब रूप चेतन अंतकर्ण जो चिताभाष प्रतिबंब और स्वरूप आपका नहीं ये सब वेदांत में थोड़ा विचार करने पर त्व पदकार निश्चय आगे मध्य में उपासना करते करते जिसकी उपासना करेंगे भक्ति करते हैं, वो परमात्मा का क्या स्वरूप है परमात्मा का स्वरूप है परमात्मा का नाम सहस्त्र विष्णु के सहस्त्र नाम शिव जी के सबके सहस्र नाम है हजारों हजार नाम नाम तो बहुत है रूप भी बहुत है परमात्मा में कौन है बड़ा कौन है शिव बड़ा है विष्णु बड़ा है विष्णु बड़ा है या कृष्ण बड़ा है कृष्ण बड़ा है राम बड़ा है कृष्ण बड़ा है तो कृष्ण के कौन से रूप बड़ा है बाल्यावस्था बड़ा है लड्डू गोपाल बड़ा है द्वारिका दिशा बड़ा है या विठल भगवान बड़ा है या जगन्नाथ बड़ा है भगवान श्रीकृष्ण जी जगन्नाथ रूपये क्या बड़ा है शंख चक्र धारण करने वाले विष्णु भगवान द्वारिक बद्रीनाथ में वो बड़ा है कौन बड़ा है इसमें बहुत झगड़ा भक्ति करने के लिए धेय परमात्मा का स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए या उपासना करते करते परमात्मा स्वरूप का निश्चय होगा इस में उपासना शुरू होगी और परमात्मा स्वरूप निश्चय होगा तब ज्ञान होगा आगे सब त्रयदश अध्याय से ज्ञान के लिए उपदेश करेंगे सप्तम से लेकर द्वादश तक उपासना भक्ति है और तत्पदार्थ का निश्चय परमात्मा स्वरूप का निर्णय यह सप्तम अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग ज्ञान और विज्ञान ज्ञान है साध ज्ञान विज्ञान अनुभव पूर्व अध्याय में अंत में श्लोक आया योगी नाम अपनी सर्वेशान मदगते न अंतरात्म श्रद्वान भजते योग समय युक्तमत ये जो भगवान ने कहा तो परमात्मा स्वरूप मन जिसका लग जाए भजन करता है तब तभी उत्तम होगा तो कैसे परमात्मा तत्व तो है जिसमें मन लगाने से युक्तम और सबसे श्रेष्ठ योगी बनेगा परमात्मा स्वरूप का क्या स्वरूप है स्वरूप को नहीं जानकर कैसे मन लगाएंगे अभी पूछा था ना कहा मन लगाना ध्यान करते समय परमात्मा में लगाना था है। परमात्मा स्वरूप का ज्ञान चाहिए परमात्मा कैसा स्वरूप ये स्वरूप भी कहते हैं श्री भगवान श्री भगवान मैया सक्तमना पार्थ मय्या मना पाथ मय्या सक्त मना पाथ योगदाश्रय योगदाश्रय समग्रं मां संशय सम्रंग यहाससी तृणु या तृणु श्री भगवाच मई आसक्त मना पाथ योग्रम तथा छिड़ो मई परमात्मा में आसक्त है जिसका मन मन परमात्मा में लगा कोई तो विषय आसक्त होता है विषय चिंतन करता है भक्त का मन परमात्मा में लगा परमात्मा परमात्म चिंतन करता है बार बार अरे योगम इंजन मन समाध तो करता है मेरे में मन को बार बार लगाता है मन जरूर भागता है इधर उधर किसका बहुत भागता है किसका कम भागता है कम भागता है तो भी हटा कर लाना पड़ेगा नहीं लाकर करेगा लक्ष्य लगाना पड़ेगा अरे बहुत भागता है तो लाना पड़ेगा बहुत भागता है तो बहुत तो बार लाओ कम भागता है तो कौन ला लक्ष्य में लगाना तब योगम इंजन और कैसे साधक है में ही आश्रय जिसका मद आश्रय अहम एव आश्रय से अज्ञानी लोग अपने धन ख्याति इसमें आश्रित रहता है उसके कारण सब किंतु जो साधक है उसका आश्रय धन समिति मकान भाई बंधु कुछ नहीं एक परमात्मा ही आश्रय है परमात्मा आश्रय में जिसमें आश्रित है नौका में बैठा है तो नौका आश्रय परमात्मा में आश्र है तो परमात्मा को छोड़ देना परमात्मा ही जो कुछ करना करते हैं करेंगे करने वाले तो है व्यर्थ ही कोई अपने को सोता है कि हम अपने को बचाते हैं सब सोते हम अपने को बचाते हैं ठीक है प्रयत्न करे बचाने के लिए आयु तो होने पर कौन किसको बचाता है और बाकी सब परमात्मा भार बहन करते हैं ये दृष्टान्त बताया था नौका में कोई बैठा उसके पास वजन कुछ है नौका तो में रखे तो वजन बढ़ जाएगा उसको कांधे में रखकर बैठा है लोग नौका में बैठे अपने ओजन को नौका में रखा तो नौका में वजन बढ़ जाएगा वो नौका में बैठा है अपने वजन को कहां रखा कांधे अभी नौका में ये वजन तो नहीं आएगा आएगा इसी प्रकार जो परमात्मा सो भार बहने वाले संसार का भार बहने वाले परमात्मा है सौकाश और अपने जो सत्र मैं अपना भार बहन करता हूं अपनी चिंता करता है परिवार के लिए अपने लिए जो चिंता करता है ना वो अपने कांधे में भार लेकर नौका बैठा आश्चर्य तो नौका है परमात्मा है रक्षा करने वाले और ये क्या करता है कांधे में लेकर रखा मैं भार बहन है। भार कोई बहन बहन था तो परमात्मा ही करते नीचे रख देगा तो परमात्मा बहन कर पाएंगे नौका में रखेंगे तो नौका भार भार बन कर पाई नौका भार बन करती है इसे कांधे में क्यों रखना अपने ऊपर नहीं लेकर परमात्मा में आश्रित तो हो जाना है वही रक्षा करने वाले वही कर रहे हैं मदास जो कोई परमात्मा प्राप्त करना चाहता है तो परमात्मा में पूरा आश्रित तो हो जाएगा तो असंशय समग्र माता ज्ञा सु संशय रहित होकर तो जिस प्रकार मुझे ठीक ठीक जान लोगे तो तत् तो सुनो उसको सुनो किस प्रकार और किसी आश्रय नहीं सब साधन छोड़कर मेरे में आश्रित तो हो जाएगा उसमें संशय तो पूरा पूरा समग्रम अच्छी तरफ से जब मुझे ठीक जान लो किस प्रकार ये मैं बताता हूँ सुनो स्लो को बोलो श्री भगवान आया सक्त मना बाथ जन्मदाशय असंशं सामग्र यहांते हम स विज्ञान जानते हम सब मेद वक्षा्य शेषत मेद वक्षा्य शेषत यज्ञा नेह भूय न्यज यज्ञाने भूय न्यज ज्ञातष्यतिष्यनते हंसानदा्यशेषत यज्ञाने भूय न्यज ज्ञातव्यमशिष्य अभिज्ञान इदम ज्ञानम ते अहम अशेषत बक्षा यज्ञा यह भूय अन्यज्ञात नशिष्यते में कहूंगा क्या कहूंगा ज्ञान केवल ज्ञान नहीं सभी ज्ञानम विज्ञान के साथ ज्ञान क्या है बताऊंगा विज्ञान न सह विज्ञान सहित ज्ञान के विज्ञान कहेंगे तो विज्ञान का था अनुभव अनुभव से युक्त अनुभव के बिना जो ज्ञान शास्त्र ज्ञान इसको तो कोई बोल देगा इसे शास्त्र ज्ञान भी सबको ठीक ठीक थी नहीं है शास्त्र के भी तात्पर्य निर्णय कर कहना भी बहुत कम ही लोग कह पाते हैं। कथा का है कथा प्रवचन करना अलग है शास्त्र के तात्पर्य को निर्णय करना समझ समझना समझाना कठिन है तो भी कोई शास्त्र को बता दे किन्तु अनुभव के साथ अनुभव क्या हुआ व्यक्ति जिसने अनुभव किया शास्त्र ज्ञान में वो ठीक ठीक बता सकता है उसके उपदेश से ही ज्ञान होता है तो भगवान कहते हैं मैं जो कहूंगा विज्ञान सहित तो अनुभव के साथ ज्ञान कथन करूंगा और कहूंगा तो थोड़ा कह कर बाकी छोड़ दिया ऐसा नहीं अशेषत तो पूरा पूरा कहूंगा वही पंडित पढ़ाते थे कुछ अंश पढ़ाएंगे कुछ संस नहीं पढ़ाएंगे नहीं बताएंगे बता देंगे तो हम सीख लेगा सबू आगे हमारे जैसे हो जाएगा हम उससे पूछेगा नहीं कुछ संसद छोड़ देंगे कुछ पंडितों का कहते कि जैसे उनका धर्म है कि थोड़ा छिपाना ये कुछ लोग मानते हैं हम तो नहीं समझते क्यों छिपाना है किसको बताने पर कोई बढ़ता क्या हम हार बता दोगे थोड़े तो, तो रखना चाहिए थोड़े रखेंगे तो शिष्य जीवन भर में हमारे जैसे नहीं हो पाए ये भावना जिसके वो विद्या दान नहीं करता है विद्या दान होता है यदि शिष्य को अधिक ज्ञान हो गया तो गुरु दुखी हो जाएगा पुत्र के पास अधिक विद्या धन आ गया तो पिता माता दुखी होते हैं तो, तो खुश होते हैं ये भावना यदि करे शिष्य हमसे आगे बढ़ जाएगा उसको थोड़ा कम बताए अथवा हम जो ग्रंथ नहीं पढ़े आगे पढ़ता तो रोक देंगे नहीं पढ़ो ऐसा भी कोई होते ही स्वयं पढ़े नहीं शिष्य पढ़ेगा तो थोड़े दिन के बाद कहीं हमको मानेगा नहीं रोकेंगे पढ़ने से क्या होगा ज्यादा पढ़ना है नहीं बहुत हो गया पढ़ने में विग्रह कर देते ऐसे देखते कोई महात्मा पढ़ता है थोड़े देर में गुरु सोचते यारे पढ़ेगा तो फिर हमारे बस में हमारी सेवा नहीं करेगा बुला लेते कोई महात्मा स्वयं नहीं पढ़े अधिक दूसरे पर नियम लगाते तो उसको ये नहीं पढ़ना है एक महात्मा तो न्याय नहीं पढ़े न्याय में कोई पूछेगा तो नहीं आता है तो लगाते रोक लगाते न्याय नहीं पढ़ना चाहिए वो सब मिथ्या है तड़का हो जाएगा तो वेदांत ज्ञान नष्ट हो जाएगा और अपने जो करते हैं देश विदेश घूमते हैं वो सत्य है क्या वो तो करेंगे किन्तु न्याय पढ़ने के रोक लगा दिया नहीं पढ़ना और कोई ब्राह्मण सूत्र थोड़ा पढ़ा है चाय सूत्र आगे नहीं पढ़ा बिल्कुल आगे नहीं पढ़ना चाय सूत्र सती का नहीं पढ़ना ये सब कोई क्या लगाएगा अज्ञानी भय करता है शिष्य पढ़ेगा तो आगे या तो पूछेगा तो हम बता नहीं सकते, अतः तो मेरे से आगे बढ़ जाएगा तो उसको को मानेंगे या कहे हमसे आगे बढ़ जाएगा ये भावना ज्ञानी में होता है ज्ञानी में होगा ये भावना होगी ज्ञानी में? नहीं तो भावना जहाँ है वो ज्ञान नहीं हुआ यहाँ कहते बख्या में अश्रेष्ठता पूरा पूरा कहूंगा कोई तो कहते जहां कठिनाई उसको स्पष्ट करें पूछ करके बताते हैं जो कठिन स्थल जिसको नहीं बता पाएंगे बहुत तो के जहाँ संदिग्ध है भ्रांत है जो गलत तो बल्ते उसको पूछ करके बताने के लिए पूछते हैं। मैंने पूछा था ब्रह्म ज्ञान क्या पदार्थ है ज्ञान क्या है ब्रह्म ज्ञान किसको कहते हो? ब्रह्म तो अप्रमेय है उसका ज्ञान कैसे होगा इसको बताया था बताते हैं तो ज्ञान क्या पदार्थ है ये जानना चाहिए तो भगवान कहते हैं पूरा मैं कहूता जिस कहूंगा जिससे जिसको जानने पर अन्य जो भूयो ज्ञातव्य न अवशिष्य थे जिसको जानने के बाद और कुछ जानने के बाकी नहीं रहेगा मैं उसको बताऊंगा ये नहीं कि बताये कुछ ज्ञान और कुछ बाकी रह गया ऐसा नहीं इसको मैं बताऊंगा जिसके जानने के बाद आ गए कुछ जानने को वाक्य नहीं रहेगा सब पूरा पूरा मैं बताऊंगा गुरु चाहते शिष्य को ज्ञान हो जाए हमको सो याद नहीं याद भूल गये हम चाहते शिष्य याद करे हमको याद नहीं तो शिष्यों को याद नहीं हो ऐई बा हमें याद नहीं हो तो उसको याद करना है याद कर सुनाओ तो आगे बढ़े पिता माता कभी नहीं चाहते पुत्र मेरे से कम रहे बुद्धि से कम रहे मेरे ज्यादा नहीं पढ़े तो पुत्र ज्यादा नहीं पढ़े ऐसा चा कोई चाहता है कितने लोग कुछ नहीं पढ़े पुत्र को पढ़ा करके गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर उसके लड़का को चाहता छे बना दिया कोरिए के उसके बच्चे को डॉक्टर बना दिया नौकरी करते करते ऐसे भी होते कितने लोग ऐसे होते हैं कोई पिता माता नहीं कर पाते तो बच्चे पढ़ते पढ़ते कुछ कुछ करके आगे बढ़ जाता है तो पिता माता खुश होते हैं धनों अधिक हो जाए तो पिता माता को कष्ट होता है अरे भगवान कहते मैं तुमको कहूंगा जिससे और कुछ जानने का बाकी नहीं रहेगा ये प्रतिज्ञा करते ही बोलो ज्ञान क्षा्य शेषत ये भूयशिष्य ओं श नो मिषु शो भव श्रो बृहस्पति शन्नो शनो विष्णुरक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वा प्रत्यक्ष ब्रह्मासीम प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिशिश्मश तवे तदी आवेद आवेद शांत शां